रम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय राहारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय राह रमि गोविंद जय जय ंदनों व्यासो यमल वाय मम तम जगत्ती विश्वसर्म सर्वा लक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धाम तो तो हरे वंदे श्री सुंदर चैतन्य त्ना श्रीमद्राधा नारायण नमस्कृति नरम चयोत्तम सरस्वती हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबराशे हे दुर्गत जनदया गुरु सुमते रघुनाथ दासजीवे दयाद्रांद परमंडल श्री प्रेम पच्च प्रकरण का जिसमें पूर्व प्रसंग में श्री रस्कोत्तर स्वामी पाक सिद्धांत स्थापित करते हुए ये कहे के आकाश में एक दिव्य प्रेम नगर है जगत में नगर रहता है पृथ्वी के ऊपर परंतु तो ये एक ऐसा नगर है जो आकाश में जगत में जो नगर होता है उस नगर की स्थिति ये होती है कि उसमें सिर वाले व्यक्ति रहते हैं परंतु ये ऐसा नगर है जिसमें अन्य शरह। स्वर वाले व्यक्ति नहीं है बहुत सारे वाले व्यक्ति हैं अर्थात जितने भी श्री वृंदावन के निवासी हैं, हैं। वे सब के दिव्य माने गए हैं। यह सर्वे था, आनंद मुकई थी तदेव वृंदावन माष्टई मौ श्री प्रबुधन पाद कहते हैं कि वृंदावन में प्रवेश करने के साथ ही साथ जितने भी जीव हैं वे आनंद हो जाते हैं वृंदावन वो स्पर्शमणी है जो लोहे को भी छुए जैसे पारस तो वो सोना हो जाता है इसी प्रकार श्री वृंदावन की रज का स्पर्श होने पर प्राकृत शरीर भी चिन्मय हो जाता है शरीर कहीं भी पैदा हुआ हो कहीं का रहने वाला हो वृंदावन में आने के कारण वह चिन्मय हो प्रवेश इसलिए श्री ने देखा के के के जितने भी जा सभी सचित आनंद घन थे ब्रह्म मोहनलीला में सबको उन्होंने शास्त्र शीषा अपने पिता नारायण के रूप में देखा ये तो सब मेरे पिता है मेरा जन्म जिन शास्त्र शीशा से हुआ है ये तो उनको शास्त्र शीशा नारायण के रूप में बुनना हो जगत में नगर जो होता है उसमें रहते हैं एक शर वाले इस वृंदावन में जो निवास कर रहे हैं विशास्त्र शीर्षा स्वरूप नारायण स्वरूप होकर के ब्रह्मांड में उनका दर्शन किया फिर एक बात और बार वृंदावन का जो ये जो प्रेम नगर है ये प्रेम नगर है आकाश में परंतु तो आकाश में होते हुए भी अनेक शीर्ष वाला है अनेक कलश जहां पर ऊंची ऊंची सुंदर भवन विराजमान है उनके कलश विराजमान है तो नई सिरा सिर वाला शिव वृंदारण धाम फिर एक और बढ़िया बात कही वो ये कि विधाता ने प्रेम और सिर इन दोनों में लाई कर दी है जहां प्रेम होगा वहां सिर नहीं होगा जहाँ सिर्फ अपना स्वार्थ और अभिमान सिर्फ माने स्वार्थ और अभिमान जहाँ स्वार्थ और अभिमान होंगे वहां पर प्रेम नहीं होगा इसलिए वृंदावन ने जब निवास करे तो निवास करते समय पर अभिमान का त्याग करे और स्वार्थ का त्याग करे स्वार्थ और अभिमान त्याग करके विनम्र होकर के शिव वृंदावन ने रख की रहनी के दो मूलभूत बस्तु है, इनको में रहते समय साधक को अपने साथ में जोड़ करके रखना चाहिए जो आधारभूत दो वस्तुन में कैसे रहा जाए पहली बात कि जो भी वस्तु हमारे पास में है या सामने दिख रही है उनको कैसे ठाकुर के साथ में जोड़ा जाए पहली वृंदावन की रहनी मुख्य रूप से यह है कि यहाँ की प्रत्येक वस्तु ठाकुर की सेवा के लिए ये आधार वृंदावन की वृंदावन कैसे रहे बोले यदि अपनी सारी वस्तुओं को ठाकुर के साथ में जोड़ लिया तो बृंदावन में रहना हो जाएगा और यदि वस्तुओं को ठाकुर के साथ में जोड़ के नजर सकते तो फिर वृंदावन में रहना नहीं होता बहुत आधारभूत बात बता रहे दो चीज पहली चीज जितनी भी वस्तुएं हैं हमको उपलब्ध है वे सब ठाकुर के लिए और उन वस्तुओं में इनका ठाकुर की सेवा में कैसे उपयोग हो सकता है यह भाव रखे यह वृंदावन की रहगी और दूसरी वस्तु कि ये शरीर मुझे जो मिला है यह शरीर ठाकुर ने मुझे प्रभु की सेवा करने के लिए एक साधन के रूप में दिया है इसलिए इस शरीर की रक्षा तो करनी है पांच शरीर को अपना मालिक मिलना ये बृंदावन के रहो तो रहो अपनी प्राप्त सारे साधनों को कहीं ना कहीं ठाकुर के साथ में जोड़े एक छोटी सी छोटी वस्तु है यदि ये कागज में है तो इस कागज का ली ठाकुर की सेवा में क्या उपयोगी भगवत सेवा के लिए उपयोगी है इसलिए इसका मैं संकलन कर रहा हूं इसके द्वारा पृष्ठ कथा होगी? यदि भगवत सेवा के लिए नहीं है तो ये वेस्ट है ट्रैप है इसको उठा के एक तो यह दृष्टि क्योंकि तो प्रेम का एक लक्षण ही वर्णन किया प्रेम का एक पैमाना दिया भगवत भाव महात्मा भूतानी भगवती एश भागवतो तमा नवयोगश महाराज के संवाद में प्रेम का एक लक्षण दिया गया है कि अपने भाव को जड़ चेतन सौ में व्याप्त देखें और जड़ चेतन में अपने ही प्रभु का दर्शन भाव जितना ज्यादा होगा, वहां समझना चाहिए उतना ही अधिक प्रेम और यह भाव जितना कम होगा समझना चाहिए प्रेम से उतने ही दूर तो वृंदावन की रहनी कैसे हो वृंदावन में कैसे आ जाए इसका सुंदर इसके दो बिंदु हैं जिन दो को करके रहना चाहिए कि हमको जो कुछ भी वस्तुएं मिली है उनको कहीं कहीं ठाकुर के साथ में जोड़ करके रहे ब्रिजवासियों की यही रही रहनी रही के धर्मार्थ सुन प्रियात्म कलेह प्राणाशया उनके धर्म अर्थ सुन प्रिय आत्मा पत्नी पुत्र सब कृष्ण के लिए नंदवा कृष्ण के कल्याण के लिए ब्रिजवासी कृष्ण के कल्याण के लिए सब करने के लिए तैयार इंद्र की भी पूजा कर लेंगे पूजा कर अंबिका की भी पूजा कर लेंगे कृष्ण मेला प्रसन्न रहे ये भावनाओं में विराग ब्रिजवासीजन तो कृष्ण के प्रिय के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार और गर्गाचार्य कृष्ण के जन्म के समय कि गए नंदात्म जो नारायण समोहित श्रीया कीर्तिया अनुभावेनो गोपालस्व सम बोले हे नंद ऐसा बेटा बड़े कठिन से मिलता है नारायण ने अपने जैसा बेटा दिया है इसलिए तेरे पास में श्रीया कीर्तिया अनुभावे नो गोपाल तेरे पास में जितनी भी धन दौलत संपत्ति है वो कृष्ण की रक्षा के लिए तेरी जो कीर्ति तेरा जो नाम यश सारे जगत में फैल रहा है वो कृष्ण की सेवा के लिए और तेरा जितना भी रौप दौ अनुभव है वो कृष्ण की सेवा के लिए बाबा के मन में तो ये बात पत्थर की लकीर हो गया ही नहीं मेरा भी है वो जो ही ब्रिजवासियों की दृष्टि वृंदावन में रहने का मूलभूत एक आधारभूत तो है कि पृष्ठ के साथ में संबंधित है तो उसकी उपयोगता है और कृष्ण संबंध के लिए यदि वो नहीं है तो फिर उनकी उपयोगिता नहीं जो फ्रीज एसी मकान घर जमीन जायदाद यदि है कृषि तो के लिए यदि इसकी इसकी सेवा है इसका उपयोग है तो ये उपयोगी है वर्णा ये उपयोगी नहीं है एक तो ये दृष्टि मुख्य वस्तु और दूसरी वस्तु तो वृंदावन की रहनी क्या ये शरीर मेरा नौकर है यह मुझे एक साधन के रूप में मिला है साधन है तो इसके द्वारा ठाकुर की सेवा तो मुझे जो शरीर मिला है यह ठाकुर की सेवा के लिए है और इस साधन का सेवा के लिए उपन्न इन दो तो चीजों को धारण करके वृंदावन में रहना चाहिए तो वो वृंदावन की रहनी है वृंदावन की जो महापुरुष में रहे बड़े वे इसी तो वस्तुओं को आधार बना करके श्री वृंदावन में रह जितना भी है जो साधन हमारे उपलब्ध हैं वो कृष्ण की सेवा के लिए हैं और ये शरीर एक मशीन है एक साधन है इसका ठाकुर की सेवा के लिए ही मुझे उपयोग करना है ये दो तो दृष्टि वृंदावन में की है अन्यथा वृंदावन का रहने बड़ा कठिन वृंदावन में बड़ी तकलीफ है दूसरी जगह की सुविधा की अपेक्षा यहाँ पर सुविधाएं जो देखने में तो कुछ भी सुविधाएं नहीं है बहुत कम कम सुविधाएं असुविधाएं खूब है शिव वृंदावन में परंतु यदि ये दो दृष्टि अपनाई जाए कि मेरे पास में जितनी भी बस्तियां हैं वे सब ठाकुर की सेवा के लिए दी गई हैं और ये शरीर भी ठाकुर की सेवा के लिए है ये विचार करें मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो ठाकुर की सेवा के लिए कर रहा हूँ दो श्लोकों को याद रखना चाहिए सह लोग अपने भाव को ही सब जगह देखे और दूसरी बात ये जहां व स्वभाव काय ने वाचा मन से नियवा बुद्धियात्म नय इंद्री मन बुद्धि और स्वभाव इनके द्वारा मैं कर रहा हूं ये सब ठाकुर की सेवा के लिए मैं जो दुकान, मकान, जो दुकान फैक्ट्री नौकरी कुछ भी कर रहा हूं वो ठाकुर की सेवा के लिए है यहां तक मेरा मेरा दातुन करना स्नान करना मेरा अपने शरीर की रक्षा करने के लिए वस्त्र तो धारण करना ये भी ठाकुर की सेवा है कि मैं स्वस्थ बना रहा तो ठाकुर की सेवा बना तो अनुसूचित स्वभाव माने दंत धावन स्नान मल या भी भगवत सेवा के लिए यह सेवा के लिए है तो मेरी जो शरीर की क्रियाएं है शरीर की क्रियाएं भी भजन बन इसीलिए महापुरुषों ने कई कई बार विवाह रूपी जो संस्था उसको भी आदत दिया श्री हरवश जी आ रहे थे वृंदावन और उस समय श्री बल्लभजी ने ये कहा मेरी दोनों लड़के हैं इनके साथ में तुम विवाह करो और उन्होंने विवाह किया किसके लिए कि आगे ठाकुर जी की राधा जी की सेवा चले बल्लभाजार जी को आदेश हुआ कि सेवा के कर्म को चलाने के लिए विवाह करो बल्लभा जी ने विवाह किया गुस्सा जी ने विवाह किया बिठंडा जी ने व्यवहार तो विवाह इत्यादि जो कार्य है वो भी ठाकुर की सेवा के लिए करेंगे परिवार में सहयोगी मिलकर के सब सेवा करेंगे ये एक मूल बात भगवत आज्ञा है तो कर रहे हैं अपने इंद्रियों के शरीर की मानते तार नहीं कर रहे शादी भी कर रहे हैं वो शादी भी कर रहे हैं भगवत सेवा कर रहे तो ये एक दो तो श्लोक बिल्कुल आधारभूत श्लोक है वृंदावन की रहने के तो ये सर्वभूत भगवत भाव ब्रिजवासी जन कण कण में अपने ही भाव को देखते हैं श्री प्रिया एक एक प्रेम का दर्शन कर रही हैं और कह रही हैं ये प्रेम में डूब रहे हैं अपने भाव को इन्होंने प्रणाम किया है ये वृक्ष झुके रह गए हैं ये लताएं हमको इसलिए नहीं बता रही है डर रही है कि कहीं नाराज नहीं हो जाए ये आम परंपरम धन्य हैं है, सफल है तो अपने भाव को सर्वत्र देखना एक बात और दूसरी बात मुझे जितने भी साधन मिले हैं ये साधन सेवा के लिए हैं ये मेरे सुख के लिए नहीं ये दो वृंदावन की ये अपने मन में यहां बैठाने के लिए दो आधा साधकों के लिए दो आधारभत वस्तु कि ठीक है घर है फ्लैट है सब कुछ है ठाकुर की सेवा और यदि ठाकुर की सेवा नहीं कर रहे हो और घर को सजाने में लगी हो तो वो बेकार इसलिए अपने भाव को सर्वत्र व्याप्त देखना और जितनी भी चीजें हैं उन चीजों का भगवत सेवा के लिए विनियोग करना ये वृंदावन की मुख्य रहने हैं और ने ऐसा ही किया तो कल के कथा प्रसंग में ये निरूपण कर आए थे कि प्रेम और सिर सिर माने अभिमान इन दो में विरोध है जहां अभिमान होगा वहां प्रेम नहीं होगा और जहां प्रेम होगा वहां मैं सुख प्राप्त करूं ये अभिमान और लोग नहीं होगा तो सिर्फ प्रतीक है अनावश्यक ईगो का अहम का और सिर्फ प्रतीक है मैं अपना सुख भोग स्वार्थ तो स्वार्थ और अभिमान इन दो का त्याग करें तो श्री वृंदावन का निवास होगा और यहां पर ये ऐसा नगर है जो अनेक शह जहाँ पर सिर वाले व्यक्ति नहीं है अर्थात अभिमान का त्याग करके दीनता भाव धारण जो विराजमान वे दीन के निवासी हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं उनका उपयोग भी ठाकुर की सेवा के लिए करना है मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह भी ठाकुर की सेवा के लिए कर रहा हूँ अपने सुख के लिए नहीं कर रहा हूं यह विचार बुन्दावन की रहता है और जो के निवासी है उन सबों की रहने ऐसी ही थी कि सब चीज ठाकुर जी के, के लिए यही वे विचार करते अब श्लोक में कह रहे हैं कि यत्र वशी कृत दयता पत्युर दयाता गर्वता सततम रति अनुकूला महषी मतिन कदर थे यहां मास वो जो वृंदावन के मधुर मेचक राजा है उनकी दो रानियां हैं एक रानी है मती और दूसरी है रति तो इनमें यत्र यत्रीकृत दयाता अत्युर्दयता अति गर्भता इनमें रति नाम करके जो छोटी रानी थी उस राजा की उनने बीकृत दयाता श्याम सुंदर को अपनी मुट्ठी में कर रखा है छोटी रानी इतनी चतुर कि उसने राजा को अपनी मुट्ठी में कर रखा है तो की पति है इसलिए वो अत्यंत गर्वित भी है उसका अभिमान भी खूब बढ़ रहा है तो इस ब्रिज में मती का अभिमान नहीं है बड़ी रानी का अर्थात वैधि भक्ति का अधिकार नहीं है यहाँ पर अधिकार है रति का अर्थात प्रेम रूपी रानी श्री राधे उनका अधिकार है शास्त्र की आज्ञा इसका यहां अधिकार नहीं है ये कहने का तात्पर्य श्री वृन्दावन एक राज्य है जिसके कृष्ण मधुर मेजक राजा है उनकी मति और रति दो पत्नी है मती का तात्पर्य है शास्त्र की आज्ञा और ऐश्वर्य बोध और रति का तात्पर्य है सेवा भावना तो सेवा भावना इतनी प्रबल है सेवा भावना ने कृष्ण प्रेम रति ने शास्त्र की आज्ञा और ऐश्वर्य ज्ञान उसका अनादर कर दिया है तो छोटी रानी ने रति ने मती का अपमान करना प्रारंभ कर दिया तो यशीकृत दैता अब रति का वर्णन कर रहे हैं श्री राधा रानी या राधा का प्रेम उनका वर्णन कर रहे हैं राध का प्रेम ऐसा है कि उसने श्री को अपने कर दिया है पत्युर्दयता वो श्री राधिका वो प्रेमयी श्री राधिका महावाव स्वरूपा श्री प्रेम स्वरूपा श्री राधिका वे ही पत्युर्दयता पति की ज्यादा प्यारी है पति की ज्यादा प्यार होने के कारण सौभाग्य मत गर्विता है सौभाग्य मत में कृष्ण उनसे ज्यादा करते हैं इस बात में अत्यंत गर्वित होकर के विराज मारा सत्यतम रति ही अनुकूल उस रति ने श्री कृष्ण को अपने अनुकूल पाया श्री कृष्ण रति की बात को मान रहे हैं मति की बात को तो नहीं मान रहे हैं अर्थात इस ब्रज में शास्त्र की आज्ञा प्रधान नहीं है यहाँ कृष्ण को सुख कैसे मिले ये की ही है। तो सत्तम वो रति उनके वे श्री कृष्ण को अपने अनुकूल दे करके महषी मते कदर्थया मासव उन्होंने बड़ी रात मति की कदर सुना करना प्रारंभ कर दिया जैसे किसी राजा की दो रानी हो तो रानियों के बीच में सपत्मी भाव होता है ऐसे रति और मति इन दोनों के भीतर मनी मन में लड़ाई चल रही है और रति ने छोटे ने बड़ी रानी का निरादर करना प्रारंभ कर दिया अर्थात ब्रज का जितना भी व्यवहार है वो शास्त्र नीति के अनुसार में चलता है ब्रज का व्यवहार प्रेम के अनुसार चलता है इसलिए प्रेम के अनुसार वे श्री कृष्ण चलना चाहते हैं प्रेम उनको तो यही में कहा गया कि जगत ऐश्वर्य भाव से मेरी आराधना करता है परंतु ऐश्वर्य भाव से मैं बसीभूत नहीं होता हूं मैं बसीभूत होता हूं प्रेम भाव से जैसे भगवान की बशीभूतता प्रेम से है ऐसे वे जगत के ईश्वर हैं अनंत वैभव से युक्त हैं इस भाव से उनकी महिमा नहीं होती जब बड़ी रानी का मतिका का, की आज्ञा का बढ़ी भक्ति का रति के द्वारा अनादर किया जाने लगा तब पितृभवनम अधिशमनम पितृभवनम आधिशमनम विद्या विद्या पत्यु रत्यावमता श्री जितेन तेनाजो पितृभवनम अधिशमन आधिशमनम उस समय जो मति थी उस मति ने जब रति का अत्यंत, अत्यंत अत्यंत अपमान किया तो अपमान होकर के मती दुखी हो गई अब इसको ऐसे समझ लें के के द्वारा मती का अपमान किया जा रहा है अब शास्त्र ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी की वैधि मार्ग में पंचामृत से स्नान किया जाए शास्त्र घट से स्नान किया जाए अब चार दिन में कोई हजार घड़े से ठाकुर स्नान करें कितनी ठंड लगेगी इसलिए शास्त्री की आज्ञा माननी है है ठीक दो से स्नान करा दिया बाल बाल जो बड़े हैं उनको ठाकुर जी के शास्त्र घटका स्नान कराना है तो ठाकुर जी के ये नहीं, नहीं लगातार माथे के ऊपर ठाकुर जी के सिर के ऊपर घड़े पे घड़े उड़ जा रहे ठाकुर जी को स्वास्थ्य लेने में तकलीफ हो जाएगी इसलिए स्नान कराते समय कहीं ऐसा नहीं हो कि ठाकुर जी की श्वास रुकने लग जाए श्वास लेने में तकलीफ हो इसलिए जल की धारा एकदम नाक के ऊपर नहीं डाल करके मुंह के ऊपर नहीं डाल करके चरण में डाली जाए कंधे पे डाली जाए घंटू के ऊपर डाली जाए थोड़ा घुमा घुमा करके ठाकुर जी के को स्नान कराया जाए भले स्नान कराए जा रहे हैं पर फिर भी कहीं श्वास नहीं घुट जाए असुविधा नहीं हो इसका विचार किया जाए तो ये है मती होने पर भी रसी का विचार भाई स्नान कराना ही है और पर्याप्त मात्रा में दूध है तो फिर क्या करें ठाकुर के माथे के ऊपर नहीं डालेंगे श्री राधा लाल के चरणों में दूध ज्यादा समर्पित करें, जिससे उनको असुविधा नहीं ये ये ये कहीं सेवा करते समय भाव दे रखना पड़ेगा अब धूप दे रहे हैं धूप आरती कर रहे हैं तो जहां वही मार्ग है वहां तो श्री ठाकुर जी के बिल्कुल परंतु जहां रति भाव है वहां पर एकदम ठाकुर जी के नाश से छुआ करके धूप नहीं दी जाएगी ठाकुर जी को चुन लग जाएगा असुविधा होगी इससे दूर से ही आरती की जाएगी तो ये है भाव तो वैधि भक्ति की भी जहां पालन किया जा रहा है वहां पर भी राग का विचार किया जाएगा एक ठाकुर जी के ऊपर स्नान कराने के लिए बैठे हैं तो पहले शुरू करेंगे थोड़ा सा चरणों में जल पथरा करके फिर धीरे धीरे ठाकुर जी के माथे पर एकदम सिर के ऊपर ही जल डाल दें, तो ठाकुर जी को अशु धा लगेगी तो जैसे यथा दे तथा देवे यथा देवे तथा ये विचार जैसे रखना पड़ता है तो यहाँ पर विधि मुख्य नहीं है अब जाड़े के दिन है तो ठाकुर जी को स्नान कराते समय पुन पानी से भी, भी स्नान कराया जाएगा ना तो बल पानी से और न एकदम चिल्ड पानी जो है उससे स्नान कराएंगे ऐसा है। तो ये थोड़ा विचार रखना पड़ेगा और धीरे धीरे सहाते सहते सहते ठाकुर जी के ऊपर फिर जल इत्यादि डाला जाएगा ये विचार हमेशा रखना चाहिए सेवा करते समय कौन सी वस्तु कठोर है कौन सी वस्तु कोमल है ये शरीर के अनुकूल है या नहीं ये विचार करना पड़ेगा गर्मी के दिन हैं तो श्री प्रभु को वायल के हल्के जो वस्त्र है उनको धारण कराएंगे जाली के दिन है तो फिर गहरा अस्त्र वाले जो वस्त्र हैं उनको धारण कराएंगे तो ऋतु के अनुसार वस्त्र धारण कराना ऋतु के अनुसार श्रृंगार धारण कराना समय के अनुसार तो उसमें विशेष श्रृंगार में श्रृंगार तो अनुसार जो वस्तु नृत्याव आनंदी भाई माई का उनका मंदिर है पंजाब की परंपरा भाव रास में ठाकुर जी के जो स्वरूप प्रियालाल बनते थे उनको अपनी गोदी में बैठा करके और इतना मातृभाव उनमें कि जैसे मैं अपने बेटा बहू को ही गोदी में बैठा रही हूँ इस तरह से पूजा करती थी आनंदी माँ मंदिर है आनंदी मा का मंदिर कलकत्ता गई किसी काम से और इधर पुजारी को कह गई कि ठाकुर जी की सेवा करना और पुजारी सेवा करने में जाली के दिन और एक दिन ठाकुर जी को उजाई बजाई रखी हुई थी सैया जी के ऊपर थी परंतुना ढंग से भूल गया और उनको वहां अनुभूति हो गई तो सब काम छोड़ के दौड़ी हुई आई और तैने ठाकुर जी को लालू लालू को तैने ढंग से ओढ़ाया और देखा उस दिन भी उड़ाया उस पुजारी ने कहा हाँ गलती हो ऐसी भावना तो ये है रति भाव रती की प्रधानता मती की प्रधानता नहीं मती में तो वैधि विधि है विधि में चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराना है धड़ाधड़ ठंडा जो दूध है ठंडा दही उससे ठाकुर जी को स्नान कराए जाएंगे और सहस्त्रधार घड़ा की जब तक पूरी हजार घड़ाओं की गिनती पूरी नहीं हो जाएगी तब तक, तक धड़ाधड़ उड़े ले जा परंतु जहाँ भाव भक्ति है वहां पर ये विचार करते हुए कि मृत्यु के, के अनुसार कहीं इनको जुकाम नहीं हो जाए इनको असुविधा नहीं हो ये विचार करते हुए ठाकुर को थोड़ी सी विधि के लिए एक रूप में सैंपल रूप में, कर लिया टोकन रूप में थोड़ी सी सेवा कर ली फिर इसके बाद में हो गया इसके बाद में सेवा के अनुरूप भाव के अनुरूप ही सेवा की जाए तो ये हुआ यहाँ पर भी रति उसका इतना प्रभाव कि रति के कारण मति की अवहेलना होनी शुरू हो गई और का का रति रति ने की कर दी। ने मति मति की की दी निंदा करना प्रारंभ कर दिया यह तो युव दिन्होंने कृष्ण को वशीभूत कर लिया था ऐसी रति ने मन राधारण पत्युदयता पति की परम प्यारी होकर के अति अत्यंत गर्वित होकर के सप्तम रत अनुकूला मासव उन्होंने बड़ी रानी मति उनकी भी कदर्सना कर दी अर्थात सेवा करते समय शास्त्रीय की आज्ञा तो मानी जाएगी शास्त्रीय की आज्ञा का विरोध नहीं किया जाएगा ऐसा नहीं है वहांसे के पात्र में दही ठाकुर जी को गोम रखा जाए या तांबे के पात्र में दूध रखा जाए क्योंकि तांबे के पात्र में दूध को रखेंगे दूध खराब हो जाएगा कासे के पात्र में दही को रखा कसेला हो जाएगा दही खराब हो जाएगा तो शास्त्र की जो विधि है उसका तो पालन किया जाएगा घी और शहद ये समान मात्रा में प्रयोग नहीं किए जाएंगे विषम मात्रा में ही इनका प्रयोग किया जाएगा नारियल के पानी को कपूर के साथ में मिला करके भोग नहीं लगाया जाएगा तो तो क्योंकि दूध में नमक डाल करके ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जाएगा बात में कहीं शही दूसरी वस्तुओं में वो किसी अन्य प्रकार से है वो बात अलग है तो परंतु सही दूध में यदि कोई नमक डालकर के भोग लगाए तो वो उचित नहीं है शास्त्र में उसका निषेध किया गया है तो शास्त्र में जो विधि निषेध की गई है कि धूप किए बिना भोग रखा जाए, तो शास्त्र पालन क्या क्या है तो गया गया। पहले धूप आरती होगी धूप आरती होकर ठाकुर के हृदय में भोजन करने की रुचि बढ़ जाए ये विचार करते हुए धूप आरती किया जाएगा के प्रभ इस धूप को ग्रहण करके आप भोजन की रुचि को धारण करें, फिर भोजन की रुचि को धारण करके फिर धूप देने के बाद में फिर ठाकुर जी को भोग रखा जाएगा तो शास्त्र की जो मर्यादा है, वो मर्यादाएं पालन की जाएंगी जब भोजन ठाकुर के भोग समर्पित किया गया है तो न जाने किन किन के कब कब कैसे कैसे हाथ लग हो तभी हाथ को भकोल भी दिया गया हो उसके भीतर या जो वस्तु है उसमें न जाने जल्दी जल्दी में कभी रसोई करते समय जाने पवित्रता का विचार रखा के नहीं रखा गया कहीं स्पर्शास्पर्श हो गया हो प्रसादी अनप्रसादी में कहीं संसार आ गया हो तो इन सारे दोषों को दूर करने के लिए ठीक है शंख में जल भर करके तुलसी पथरा करके चारों ओर जल से घुमाया जाएगा सत्यम सत्य और इनके द्वारा मैं इस परिंच को पवित्र करके बना करके बना आपको समर्पित मर्यादा का पालन कर रहा हूं परंतु मूलत जो भाव है वो भाव है श्री कृष्ण के सुख का कृष्ण को एक मनुष्य समझ करके कृष्ण को अपना एक प्रियोजन समझ करके आदर्श समझ करके उनकी हम सेवा कर रहे हैं वहां पर ठाकुर को ईश्वर समझ करके भोग लगाया लगा जाएगा ये नहीं कि भगवान से भी तो अग्नि उत्पन्न हुई है भगवान अग्नि के रूप में विराजमान है तो खोलता हुआ चूल्हे से उठाकर के खोलते हुए दूध को ठाकुर जी के सामने भोग रख दिया ये कोई तरीका है क्या दूध ठंडा करके देख करके कहीं चुभ तो मिल रहा है जल तो मिल रहा है खदक नहीं रहा है ठंडा करके फ्री भोग रखा जाएगा तो ये जो भाव है जो रति वो रति भाव प्रधान है मति भाव प्रधान नहीं ये कहने का तात्पर्य तो मति ने अनादर पाया रति मानी कृष्ण के साथ में जो संबंध भाव था वह संबंध भाव ही सर्वदा श्रेष्ठ होकर के विराजमान हुआ तो रति ने श्री कृष्ण के अनुकूल होकर के मता की प्रदर्शना की अब जब रति ने कदर्शना की कृष्ण भी अनुकूल थे अर्थात कृष्ण इस बात को पसंद कर रहे थे कि के, केवल शास्त्रा पर कृति नहीं चलेगी यहां जो कृति चलेगी वो कुलति चलेगी रति के अनुसार सुख के अनुसार ही चलेगी तो भाव भक्ति उसकी प्रधानता है। तो पति ने भी मती का अनादर करना प्रारंभ कर दिया और छोटी रानी ने भी अनादर करना प्रारंभ कर दिया। जब उसने देखा मती ने कि अरे न तो मेरे स्वामी मेरा आदर कर रहे हैं और यहां पर और कोई भी आदर नहीं कर रहा है ऐसी स्थिति में यहां पर अनादर हो पाते हुए रहू ऐसा यदि अनादर प्राप्त होता है तो लड़की के लिए पिता का घर खुला हुआ इसी प्रकार यहां से भी मती अपने पिता के घर लौट गई है मत के पिता का नाम है आगम रूपक है तो आगम शास्त्र उनसे ही सारी साली भक्ति उत्पन्न होती है तो मति अपने पिता के घर लौट गई है विद्या विद्या है विद्यान पत्यु वो बड़ी विद्या है चतुर है स्वाभिमानी भी है और चतुर भी है मन में विचार कर रहा है यहां पर रहने पर मैं उल्टी अनादृत होंगे और अनादृत होने के साथ साथ पति को भी अच्छा नहीं लगेगा मेरे रहने से पति यदि मुझसे प्रसन्न नहीं है तो फिर यहाँ रहकर करके मैं क्या करूंगी जहां मेरा जन्म हुआ है मैं तो वहीं जाती हूं अपने मूल जो उदय का स्थान है जिस घर में मेरा जन्म हुआ है उस उदय के स्थान में ही जाती हूँ ऐसा विचार करके पतनम पत्यु तथ्य जाओ उस मधिमती मधी ने पति के भवन का त्याग कर दिया और रत्याम मान्यता रति के द्वारा अत्यंत वो हो अपमानित होकर के विराजमान हुई श्री जितेन्द्र तेनाथ तत्याज जब वो रूट करके जाने लगी दुखी होकर के श्री कृष्ण ने भी उसको रोका नहीं मधुम बेचक राजा जो है उनने भी उस रानी को रोका नहीं है और भी भी उसको उसको भी त्याग दिया पूरी तरह से कि ठीक है के कारण हमारी जो सेवा की जा रही है वही सेवा अच्छी तो सखाओ के द्वारा जूठन खिलाना कंधे पे चढ़ना ये भी ठाकुर को अच्छा लगता है इसलिए ठाकुर ने मति उसको त्याग कर दिया और रति उसके ही आदेश को पालन किया अब प्रेक्षावतो खिल जना शिक्षय लोकोत्तरम रे उदयम विलोक्यता जाता मती तदमेव मते मत अभी कह रहे हैं मती की एक बुद्धि बुद्धिमानी है कि जहा की बात ज्यादा तो व्यवहार बिल्कुल सिद्धांत सिंद्ध, बिल्कुल सही है जहा प्रेम के कारण कोई बात की गई है वहां पर मति नाराज नहीं होती अब यदि कहीं कोई खट्टा बेर नहीं आ जाए और यदि श्री शबरी जी अपने मुंह से चाह करके मीठे मीठे बेर रामचंद्र जी को खिलाऊ जूठन बेल रामचंद्र जी को खिला रही है तो वहां पर मति बाधल डालने के लिए नहीं आएगी मति टोकने के लिए नहीं आएगी ए ये क्या, क्या कर रही हो जूठन ठाकुर जी खिला जैसे मति वहां पर की अश्वेता में जब ऐसा किया जाता है तो मति उसमें बाधा नहीं डालती है प्रेम की अक्षयता में मति की शास्त्री की मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है तो मति बाधा नहीं डालती है बल्कि मती कहती है ठीक है ऐसा ही होना चाहिए अब श्री जगन्नाथ जी यदि स्नान करते करते स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी को बुखार आ गया, जगन्नाथ जी एकमात्र ऐसे ठाकुर जी हैं जिन मैं पूरी मनुष्यलीला यथार्थ में दिखती हूं सेवा में मनुष्य लीला का पूरा प्रयोग यदि कहीं है तो वो श्री जगन्नाथ जी की लीला जगन्नाथ जी को बुखार भी आ जाता है अन्य कहीं बुखार नहीं आता है वह जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है मत वहां पर विरोध नहीं करेगी भाई बुखार आ गया तो ठीक है जगन्नाथ जी की चिकित्सा की जाएगी ये रस की बात है जगन्नाथ जी के श्री अंग में कहीं मालिश की जाएगी दवाई लगाई जाएगी औषधि जो है वो लगाई जाएगी तो ये रस की एक स्थिति है तो मति का एक स्वभाव है कि रति के व्यवहार को देखकर करके मती उसका विरोध नहीं कर पाती है कभी अनुचित भी होता है तो उसका विरोध नहीं कर सकती है यानी गोपिया अपने पहने हुए ओढ़नाओं को उतार करके कृष्ण को वस्त्र के रूप में प्रदान करती हैं। अब उन ओढ़नाओं में के धब्बा लगे हुए होंगे पृथ्वी पर लोट रही हैं तो श्री वृंदावन की रज उन वस्त्रों में लगी हुई है परन्तु तत्वोप विष्णु भगवान सहीश्वरा योगेश्वर तक हृदय श्री कृष्ण उसके ऊपर भी बैठते उस समय निषेध नहीं किया बल्कि ये सेवा तो और भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ करके मानी जाएगी अन्यथा ठाकुर को अपने द्वारा उपयोग की गई वस्तु तो ठाकुर को थोड़ी भी जाएगी ठाकुर की उपयोगी वस्तु तो प्रसादी अपन लेंगे अपनी प्रसादी वस्तु तो ठाकुर को नहीं दी जाएगी परंतु यहां गोपियां अपने पहने हुए तो वे ठाकुर को आसन के रूप में देती है ये प्रेम की बात है तो रथ उसको मना नहीं करेगी तो यहां पर यही प्रश्न चल रहा है कि मती वहां करती है तो प्रेक्षा जना, वहां पर जितने भी जन हैं उन सबों को भी ये शिक्षा देते हुए उस मती ने एक व्यवहार स्वीकार किया कि भाई ठाकुर को जिसमें सुख मिल रहा है हमको वो करना ठाकुर को जिसमें सुख नहीं मिल रहा है हमको वो व्यवहार नहीं करना है कहते हैं उस समय के लिए श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की व्यवस्था श्री रंगदेश स्वामी जी महाराज को प्राप्त हुई उन्होंने कहा ये ये ऐसा नहीं जहां की सारी व्यवस्था बदली चाहिए और जो शास्त्री मर्यादा है उसके अनुसार व्यवस्था की जाएगी और उन्होंने कुछ चेंज करना चाहा मंदिर की व्यवस्था में कि मंदिर में अमुक वंश्य के लोग जाएंगे रसोई करने वाले अमुक लोग जाएंगे दैतापति उनका प्रवेश होगा कि नहीं होगा उन्होंने कहा ना जो शुद्ध ब्राह्मण है उनका प्रवेश होगा उनकी सेवा दैतापतियों की सेवा कहीं जगन्नाथ जी के मंदिर में रोटी गई जगन्नाथ जी को पसंद नहीं आया सो सोते हुए श्री स्वामी उनके पूरे के पूरे पलंग के पलंग को उठा करके और लाकर के श्री श्रीरंग में डाल दिया तो तुम यहां पर बैठे रहो मेरी जैसी इच्छा मैं करूंगा तुम कौन होते हो तो मुझे ये पसंद है। तो श्री रंगेश मेरे जैसी आज्ञा आज्ञा ये तो ऐसा ही है तो ऐसा ही श्री ठाकुर की जो आज्ञा है ठाकुर की इच्छा वो प्रधान है ठाकुर कह रहे नहीं मुझे ये पसंद है तुमको पसंद है तो अच्छी बात है तुम्हारी पसंद को ही माना जाएगा कोई उसने निषेध नहीं करेगा तो ये रस की रीति है कि ठाकुर को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है ठाकुर की पसंद देकर मती भी वहां से चली गई तो प्रेक्षावत अखिल जनानी शिक्षा थी जितने भी दर्शक थे उनको मती ने मान शिक्षा दी लोकोत्तर उदयम वि हो कि श्री रथिपति श्री मधुर महाराज उनको लोकोत्तर सुख की प्राप्ति यदि रति के अनुसार चलाई गई सेवा पद्धति से होती है तो ता तो ठीक है ठाकुर जैसे उनको पसंद है वैसा ही वे करें ये मति का मध्यमता मत होना है उसकी ये बुद्धि है कि वह इसी बात को अपना रही है, ता संध्या। उसने अपने जितने भी पुत्र है उन पुत्र इत्यादि को भी छोड़ करके वो मति पति और पुत्र इन सब का त्याग करके वह अपने पति के भवन ही चली गई दस राजकुमार जो है वो दस राजकुमारों को छोड़ करके और पति को छोड़ करके वह अपने पिता के आगे ही चली गई माने प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अन मादन और मुरदन ये दस जो पुत्र हैं इन दस पुत्रों को छोड़कर के मते चली गई। श्री राजा के दस पुत्र थे रति और मति इन दोनों में तो दस पुत्रों को और पति इन सबों को छोड़कर के ताले ता अपने पिता पिता के घर ये चली गई हैं हैं आगम उन आगम भारत के घर ये चली गई हैं और वहां जाकर के रह रही है सद्यो याता मते तथमे वते मतम ये ही मति की मति रूपता थी तो जितने भी बुद्धिमान जन उनको बन किया कि अपने को को को करके करके मत मानो, मानो, श्री प्रभु की को प्रभु की सुविधा ही ही के सुख तब तो तुम हो नहीं तो कुमति मान। जो अपने अपनी चलाए ठाकुर की नहीं चलने दे वो कुमति मान है जो ठाकुर की इच्छा में ही इच्छा माने वो ही सर्वश्रेष्ठ होकर इसलिए श्री शिषपाल भट के प्रसंग में भी श्री बल्दाव जी ने माने यही कहा कि एवाप एवापाने भी पादा कम ये उत्था अधे के जो मिट्टी सिर पे चढ़ना चाहती है बाद में उसको नीचे ही गिरना पड़ता है इसलिए मिट्टी का कल्याण इसी में है कि वो जहां है वही रहे धूल बन करके उड़ेगी अंत में फिर से उसको नीचे ही और ज्यादा गिरना पड़ेगा उसका और अपमान होगा ऐसे ही श्री अपनी अपनी यदि ईश्वर की इच्छा के आगे अपनी अपनी इच्छा को चलाया गया तो कहीं उल्टा अपमान की ही प्राप्ति होगी तो मत का तो यही है वह श्री कृष्ण की सुख को ही अपना सुख करके मान इस विषय में अनेक अनेक दृष्टान्त यहां पर दिए गए माने वृद्ध गोपी कारण ने लोक वेद की मर्यादा का त्याग करके श्री कृष्ण के सुख को ही बढ़ा करके माना लोक वेद की मर्यादा का त्याग करना यह गोपियों के उत्कर्ष का अन्य अन्यथा लोक वेद की मर्यादा का त्याग करने पर निंदा होनी चाहिए थी गोपियों की परंतु श्री कृष्ण भी गोपियों की वंदना करते हुए कहते हैं गोप की मर्यादा का त्याग करने की वंदना की जाती है स्वयं कृष्ण के द्वारा के न हम श्री उदी भी कह रहे हैं कि ये परम बंदनीय है और श्री कृष्ण भी कह रहे हैं है कि आम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता हूँ जिन्होंने दुष्ट जो आर्य पास उसका भी त्याग करके मेरी सेवा की तो श्री कृष्ण भी इस आधार पर वंदना करते नाम भिद्धा, यामा भजन दुर्जन गय श्रृंखला समृच दुर्यला उसको आपने काट दिया तो ये काट देना मर्यादा का त्याग करना इसकी प्रशंसा स्वयं श्री कृष्ण करते तो त्याग करना इसकी कृष्ण भी प्रशंसा करते हैं तो मती की मत यही है कि वह लोक देव की मर्यादा का कि वह कृष्ण सुख के लिए अपने अपमान को भी स्वीकार कर लेती है इसलिए मती लौट करके चली गई सात बिहार इन्होंने श्री कृष्ण और कृष्ण के जो दसपुत्र थे प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव मादन मोदन इन जो दसपुत्र हैं उनका भी त्याग करके ये चली गई यही मती की मथिलता मत, है तो यहां पर यह बड़ी सुंदर बात दिखाई गई कि श्री कृष्ण सुख के लिए मर्यादा का त्याग करना भी परम्परा आदरणीय बन जाता है और यदि कृष्ण सुख का विचार नहीं है और तो मर्यादा का त्याग किया तो शास्त्र उसमें निंदा तब शास्त्र निंदा करेगा अंतथा शास्त्र निंदा नहीं करेगा श्री यशोदा कृष्ण को बांध लेती है श्री राधिका कृष्ण को अपनी वेणी से वेणी दामोदर दामोदर को बांध लेती है ये कृष्ण को बांधना कृष्ण को दंडित करना कृष्ण को अपमानित करना यह तो मती का त्याग कर लेना शास्त्र की मर्यादा का त्याग करना ये प्रेम की अक्षरता के कारण है तो वो हो जाएगा बंदनी और यदि प्रेम है नहीं और कोई दूसरा ऐसा व्यवहार करेगा तो वो महान का कारण बन जैसे ने श्री कृष्ण की निंदा की तो उनको नरक की प्राप्ति हुई और शिषपाल भाव के द्वारा स्तुति कर रहा है तो शिषपाल का पैर भाव रखने पर भी कल्याण हो गया फिर माधुर्य भाव से कृष्ण के हित की कामना में यदि कृष्ण को यशोरा मैया बाती है तो उसका तो कहना ही क्या इसलिए इस प्रेम गयी बात को तो श्रमण करके श्री उद्धव जी ने यह कहा कि श्रुति स्मृति मेरी वाणी सुन करके गोपियों ने मेरा अपमान किया आह इन गोपियों की मेहमा को देखो कि ये रति की सलाह में रहते हुए मति का भी विरोध करती ये कहने का है जनका गम संग शासनाशमन अथ शिक्षा पठु बठु भिक्षां चिरा तस्या अधिन अब पीहर में पहुंच तो गई मती, अपने पति के घर को उस प्रेम नगर को आकाश में जो था ऐसे प्रेम नगर को छोड़कर के वो मती अपने आगम नामक पति के घर में पहुंच तो गए आगम स्वयं निर्धन है अर्थात तो यही सबसे बड़ा धन है सर्वदा रति के पास में तो तस्व आगम शास्त्र जो है वे निर्धन है ये गरीब घर की बेटी है मती अपने पति के घर पहुंच तो गई पर जनक आगम संघ से शासना बोली बेटी तू आ गई ठीक है यहाँ है तेरा घर है अपनी बेटी तो अपने पास में ही रहेगी इसलिए तू यहां रह रही है आंगन रह रहे आगन संघ से, से शासनाथ अनिशम उनने शासन दिया कि बेटी तू तो आराम से यहां रहे परंतु अब कुछ न कुछ सहायता तुझे अवश्य करनी पड़ेगी ऐसा कहकर के उन पति के शासन से पति के आदेश पिता के आदेश पिता के आदेश से अनिशम वो दिन रात शिक्षा पटु भी बटु भी पिता की शिक्षा में परम पटु अन्य जो बटु हैं उन बटुओं के साथ में ये भी मांगने के लिए चली जाती है और भिक्षा मांगती हुई ये अपने जीवन का निर्वाह कर रही है मन में विचार कर दिया जैसे भी है वैसे अपने जीवन का निर्वाह करना है ऐसा विचार करके ये अपने भिक्षा मांगती हुई अपने जीवन का निर्वाह तो तस्य वो तस्तर जो पिता है, आरंजिन का नाम है इसको कहा कि बेटा ठीक ठीक है अब है, तू भी थोड़ी सहायता करना घर के काम में हाथ बैठा जैसे है वैसे अपने जीवन का निर्मा कर ऐसा कह करके उनके शासन से ये पिता की शिक्षा से चतुर जो बटु है, उन बटुओं को लेकर के भिक्षा आचरण करते हुए, भिक्षा करते हुए ये मति अपने जीवन का निर्वाह कर रही है भिक्षा का तात्पर्य है प्रेमा भक्ति की कृपा से ही इसके जीवन का निर्वाह होता है। यदि प्रेमा भक्ति नहीं है यदि कृष्ण के साथ में स्नेह नहीं है तो जितने भी साधन हैं, वे सब व्यर्थ है प्रेम नहीं है तो वे साधन सब व्यर्थ हो जाते हैं प्रेम है तो वो साधन जितने भी साधन हैं वे कहीं ना कहीं है। ये जो मति है उसकी दुर्वस्था का निरूपण कर किया जा रहा है यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि शास्त्र के द्वारा ही पंडित के मुख से ही अपने आयुष आईश... श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को जाना जाता है इसी प्रकार यहाँ पर मती को भी आगम शास्त्र ने उपदेश दिया और कहा के साथ में विरोध करना। तुझे अभी पसंद नहीं कर रहे हैं तो तू श्री कृष्ण की कृपा की भिक्षा करते हुए अब यहाँ ये हम साधकों के लिए भी एक साधन का मार्ग है कई बार जब नाम अपराध बन जाए बनने नाम में मन नहीं लगे तो उसका उपाय भी यही बताया कि भाई नाम भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाम भगवान मुझे मेरे ऊपर तो कृपा करो मुझ पर आपका अपराध बन गया तो नाम भगवान कही न न कहीं ना कहीं हृदय में ये भाव प्रकट कर देंगे कि तेरा जो नाम अपराध बना है वो स्वरूप सेवा से बना है कि शिवजी के स्वरूप के अपराध से बना है कि शिवजी के अपराध से बना है कि वैष्णव के अपराध से बना है कि धाम के अपराध से बना है कि नाम के अपराध से बना है गुरु के अपराध से बना है क्योंकि जितने भी अपराध हैं साध सावधान जितने भी अपराध हैं वे अंत में नामा नामापराध बन जाते ठाकुर की सेवा करने में उल्टी सीधी सेवा कर रहे हैं और ठाकुर को साक्षात न समझ करके एक जड़ पदार्थ मात्र मांग करके यह सेवा कर रहे हैं तो फिर सेवा में मंदी लगेगा नाम में मंदी लगेगा भगवत स्वरूप में शिला आ गई तो नामा सेवापराध बन गया इसी प्रकार शिव जी अलग है कृष्ण अलग है ऐसी स्थिति में श्री शिव को वैष्णव मानते हुए शिव का पूजन न करके या शिव को स्वतंत्र ईश्वर मान करके उनका पूजन कर कर रहे हैं तो ये भी एक नाम अपराध हो जाएगा शिव श्री विष्णु या ये मतलब दिया भिन्न पश्चिम शिव और विष्णु इनको शिव को अवतार अवतारान करके स्वयं अवतारण मान लेना ये भी एक अपराध है और शिव को वैष्णव मानते हुए उनका आदर न करना अपनी अन्यता की झोंक में आकर के अभिमान में आकर के शिव का अपमान कर देना यह भी एक अपराध है तो भाई तुमने शिव का अपराध कर दिया इसी तरह से हम शास्त्र का अपराध भी कर सकते हैं वो शिव का अपराध भी नाम अपराध बन जाएगा स्वरूप का जो अपराध है बाबा स्वरूप का जो अपराध किया गया वो भी नाम अपराध बन जाएगा इसी प्रकार शास्त्र का अपराध अजी शास्त्र तो किसी ने लिखे होंगे उसको तुम प्रधान करके मान लो ठीक है क्या है शास्त्र अस्पृष्ट नहीं हम तो बस जो आएगा जैसे आएगा वैसे हम भजन कर देंगे तो शास्त्र की अवज्ञा करते हुए शास्त्र का सेवन किया गया तो वो भी अपराध बन तो शास्त्र का अपराध भी अंत में नाम अपराध बन जाएगा इसी तरह से किसी वैष्णव का अपराध किया और वैष्णव का अपराध भी बाबा वैष्णव का अपराध कर रहे तो बाबा वैष्णव का अपराध करने पर भी वो वैष्णव अपराध भी नाम अपराध बन जाएगा और गुरुजी का अपराध किया गुरुजी ने एक बार क्षमा कर दिया बाबा दो ही अपराध किए जा रहे तो गुरु अपराध भी नाम अपराध बन जाएगा तो अंत में जाकर के चाहे धाम अपराध हो चाहे वैष्णव अपराध हो चाहे गुरु अपराध हो चाहे शास्त्र अपराध हो चाहे शिव अपराध हो और चाहे स्वरूप का अपराध जी पीट हो गए कहा की बात है भाई अपराध कर दे अब ये अपराध बार-बार करोगे तो ये भी नामा अपराध बन जाएगा फिर नाम में मन मंगने लगेगा तो यदि अपराध बने हैं तो नाम भगवान ये कहते हैं कि जहां तुमने अपराध किया है सबसे पहले ये है, तो ये है कि वहां जाकर के अपने अपराध की क्षमा कराओ शिव जी का अपराध किया है तो शिव जी के पास में जाकर के शास्त्र का अपराध बना है तो शास्त्र को प्रणाम करके स्वरूप का अपराध बना है तो स्वरूप को प्रणाम करके गुरु जी का अपराध बना है तो गुरु जी को प्रणाम करो वैष्णव का अपराध मना है तो जिस वैष्णव का अपराध मना है उसका उसको प्रणाम करो तो पहली शर्त को अपराध को कराने की ये है कि अपने अपराध की निवृत्ति करो अब ये बात भी कौन बताएगा ये अपराधी बताएंगे? शास्त्र शास्त्रीय अपराध भी बताएंगे शास, शास भी ऐसे जो करने जब कृष्ण का त्याग करके उस समय आगम ने यह कहा बेटा गला ऐसा तुझे करना नहीं चाहिए था तुझे पति का त्याग करके आना नहीं चाहिए था तू पति का अपराध किया है अब पति के पास में जाने में तुझे संकोच हो रहा है ठीक है तब तक तू अब नाम का सेवन करते हुए करते हुए कर। अब इसका तात्पर्य क्या है? साधन की दृष्टि से देखें कि यदि हमारे द्वारा बार बार गुरु जी का अपराध बना है तो गुरु जी ने एक बार क्षमा कर दिया दोबारा वही ये अपराध करे तो गुरु जी नाराज हो गए और उन्होंने कहा हर मेरे पास में मत आना। बाबा पहले अपराध करता है प्रणाम करने के लिए चला आता है खड़गत यहां पर मत आना। अब गुरु जी ने मना कर दी, तो फिर साधक का कर्तव्य क्या है उसमें श्री विश्वनाथ चक्रती जी ने इनका कहीं वर्णन किया ये साधक का कर्तव्य है कि साधक लिख लिख करके श्री गुरु जी के चरणों में भेजे कि मेरा अपने मेरा त्याग कर दिया मैं आपके बिना कभी रह नहीं अब क्या दशा होगी मेरी क्या दशा होगी मेरे ऊपर कृपा करो कृपा करो मेरे अपराध को आप क्षमता मुझे अपनी शरण में ले लो ले। तो गुरु जी का मन कभी कभी पलटे मानो अपराध बहुत ज्यादा हुआ गुरु जी बहुत ज्यादा नाराज कोई ऐसा अपराध बन गया जिससे गुरुजी जी का गुरु जी की नाराजगी की बहुत ज्यादा ना ना हम नहीं है कितने नाराज है ऐसा होता नहीं है गुरु जी तो बड़े कृपाल में होते हैं परंतु मानो भी कहते हैं ना ना उसकी बात भी हमारे सामने करना जरूरी नहीं तब क्या कर रहे हैं उस समय मनी मन तो श्री गुरु जी की प्रार्थना करते रहे हे गुरु गुरुदेव आपके बिना तो हम कहीं के नहीं रहे अब तो हम गए नरक में पड़े हैं हमारा तो नरक में भी हमको स्थान नहीं मिलेगा परंतु हमारे पास में और कोई दूसरा साधन नहीं है आपने जो नाम हमको दिया वही तो हमारा आश्रय है इसलिए हे नाम भगवान आप ऐसी कृपा करो कि गुरु जी का चित्र थोड़ा सा ढीला हो जाए अब यदि नाम की इस से सेवा की जाएगी ये भावना हृदय में धारण करके फिर यदि नाम जप किया जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा नाम भगवान ये दो स्थिति पहली स्थिति जहां अपराध किया वहां क्षमा प्रार्थना करो बहुत काम की चीज बता रहे हो ये चकुर्ति जी के आधार पर निवेदन कर रहे हैं प्रसंग आगे गया इसके इसलिए वर्णन करते हैं जहां अपराध है, वहां जाकर के क्षमा करें और नाम ग्रहण करें तो फिर से भजन क्यों तो रिज्यूम हो जाएगा भजन पूरा स्थापित हो जाएगा जैसे पहले भजन चल रहा था वैसे वैसे चलने लगेगा अपराध की क्षमा प्रार्थना कराना दूसरी स्थिति गुंगली यदि ज्यादा नाराज है गुरुजी तो के पास में पत्र भेज करके किसी संदेश को भेज करके किसी किसी बहाने से प्रार्थना जाए तो बड़ा दुखी हो रहा है वो व्यक्ति करो जैसे छोटे अनेक अनेक बार श्री महाप्रभु के पास में संदेश भिजवाते रहे हैं तो महाप्रभु यदि ज्यादा ही कठोर हो जाए ऊपर से एक मर्यादा स्थापित करना चाहे और कठोरता दिखाते हुए छोटे हरिदास के ऊपर कृपाण नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि छोटे हरदास का किसी ने नाम भी लिया तो मैं से छोड़कर चला पूरी छोड़ तो सबकी हिम्मत खत्म ऐसी में हर छोटे हरदास ने जब ये देखा कि महाप्रभु मुझे अपनाएंगे नहीं, नहीं अपना रहे हैं उस समय अत्यंत दुखी होकर के छोटे हरदास नाम का आश्रय लेकर के प्रयाग में पड़े हुए श्री गंगा जी में ही इन्होंने अपने दे का त्याग कर दिया तो वो त्याग किया श्री को महाप्रभुए तो थे कभी छोड़ा तो था ही नहीं केवल दिखावा मात्र था महाप्रभु ने इनको अपना लिया कृपा तो ये दूसरी स्थिति हुई कि ऐसी स्थिति से अपराध किया है प्रणाम करो और नाम का आश्रय लो दूसरे की स्थिति थी गुरु जी महाराज हैं तो कहीं ना कहीं संदेश भेजो नाम का आश्रय ग्रहण करो कृपा करेंगे इतने पर भी गुरु नहीं करें, तो एक तीसरी स्थिति है कि नाम भगवान का आश्रय और नाम भगवान से प्रार्थना करो कि तुम गुरु जी का चित्त बदलो अब एक चौथी स्थिति और कि मानो अपराध इतना भारी है कि गुरुजी जी कृपा नहीं करने वाले हैं जब करेंगे तब करेंगे अभी जल्दी कृपा करने वाले नहीं हैं उस स्थिति में साधक का यह कर्तव्य बनता है कि यदि गुरु का ऐसा महा अपराध गुना है तो वह रोग कष्ट इनको सहन करते हुए इनको दंड रूप में स्वीकार करते हुए नाम का आश्रय हो है यहां पर कोई हुआ आगम शास्त्र ने उस समय मती बेटी को ये आदेश प्रदान किया बेटी ही तेरे अच्छा नहीं किया अब यदि तेरी स्थिति नहीं है कि तू दोबारा जाकर के पति की सेवा करे तुझे इस समय इन परिस्थितियों में संभव नहीं है तो अब यह है कि पति की कष्ट होते हुए पति का नाम आश्रय करते हुए भिक्षा अतन तो मती देवी जो है वो भिक्षा करते हुए अपने जीवन का निर्वाह तो ये सारी कैसे मिलेंगे हम शास्त्र को नहीं छोड़ सकते हैं शास्त्र तो सर्वदा साथ में रहेंगे शास्त्र प्रत्येक परिस्थिति में हमारे दिशा निर्देश करने में सहायक होते हैं तो यहां पर हम लोगों के लिए का आचरण या एक शिक्षा प्रदान करने वाला है कि किसी अन्य देवता का भी अपमान हो जाए और स्वयं शिव ठाकुर का ही अपमान हो जाए और मान का भी अपमान हो जाए कोई भी अपमान हो कोई भी अपराध हो उस अपराध से बचने का एक मात्र उपाय है सबसे पहला उपाय तो जिस जहां अपराध बना है वहां तो क्षमा प्रार्थना कर शिवजी के पास में बना है तो शिवजी को किसी शास्त्र का निंदा की है तो शास्त्र की क्षमा प्रार्थना कर ले गुरुजी की निंदा की है तो गुरुजी की क्षमा प्रार्थना कर ले फिर नाम का आश्रय कर दूसरा साहेब हुआ नाम का आश्रय नाम का आश्रय ग्रहण करे तो अपराध की दुरुष्टि हो जाएगी पुनः भजन वैसा का वैसा लग जाएगा अब यदि अपराध कोई बहुत बड़ा है तो ऐसी स्थिति में कष्ट सहन करते हुए नाम को ग्रहण करना चाहिए। और श्री मती रानी ने जो महेशी हैं, उन्होंने ऐसा ही किया उन्होंने कष्ट पाते हुए भिक्षा मांगते हुए उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण करना प्रारंभ किया और कृष्ण स्मरण करते हुए विचार कर श्री की जो विरोध है वो विरोध समाप्त होगा और तो रति की अनुगत हो करके ही विराय मांगूंगी ऐसे वो भिक्षा मांगती हुई विराजमान हुई यही मत स्तमेव मते मतत्व मति की मतता यही है मत यही है कि वह रति कैसे प्राप्त हो रति का अनुमति कैसे प्राप्त हो इस बात पर ही हमको दृष्टि डालनी चाहिए इसलिए श्रीमद् वृंदावन निवास का रहने का दो बिंदु हैं, एक जो भी हमको साधन प्राप्त है उन साधनों का श्री कृष्ण के साथ में हम लिंक करें कि इनका कृष्ण सेवा में कैसे उपयोग हो हो सकता है और दूसरा कि शरीर को भी भगवत सेवा का एक साधन मात्र माने शरीर का सुख प्राप्त यह उपास्य नहीं है ऐसा विचार करते हुए श्रीमद् श्रीमदावन ने रहती रहनी को अपनाना चाहिए नाम का आश्रय ग्रहण करें प्राप्त जितने भी साधन जो भी मिल रहे हैं उनको ग्रह करते हुए अपने जीवन की यात्रा चलाएं और जो भी साधन मिले हैं उन सारे साधनों को भगवत सेवा में तुप्त करते हुए विराजमान हो ऐसा कहते हुए मति वह विचरण करती है सुमत सुता विनीता शांत स्वांता विधान परिणीता मात वियोग बीता शांति पत्याशम और उस सुमति की एक बेटी हुई उस बेटी का नाम था शांति वो शांति शांत स्वांत नाम किसी ऋषि को व्याही स्वांत शांत का तात्पर्य है भाई वो कहीं शांत भक्ति के किसी साधक के साथ में वह शांति नामक बुद्धि दिवाली है और बेटी भी इस प्रकार ब्याह होकर के अपने ससुराल चली गई शांत भक्ति किसको कहते हैं शांत भक्ति कहते हैं कृष्ण से तो प्रीति की जा रही है परंतु तो कृष्ण के साथ में ये ब्रह्म है परमात्मा है इस दृष्टि से कृष्ण के साथ में प्रीति करना किसी का नाम है शांत भक्ति शांत भक्ति दास भक्ति पांच भक्ति है ना शांत दास और दासमें शांत भक्ति उसको कहेंगे कि कृष्ण के साथ में प्रीति करना परंतु कृष्ण को ब्रह्म मानते हुए प्रीति करना कृष्ण को परमात्मा मानते हुए प्रीति करना इसका नाम है शांत भक्ति तो वो शांति नामक जो बुद्धि है वह किसी शांत मत नामक ऋषि को विवाही है और उनके साथ में मानी शांत भक्ति करते हुए शांत शांतरती करते हुए वो बेराजमान हूं इस प्रकार वह कृष्ण को ब्रह्म मानकर तो उपासना कर रही है अंत में जाकर के उनको ब्रह्म साहित्य की ही प्राप्ति होगी ब्रह्म के ऐश्वर्य का श्री गोलो के मंडल में बिन्न रूप में कृष्ण का दर्शन हो जाएगा धारी लाल इधर अब जो रति हैं उन्होंने उस प्रेम पत्तन की क्या व्यवस्था की अब उसको आगे लगाइए दिए गोविंदा हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राह रमण हरि गोविंद